था जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्नू के लिए एक कहानी यार मित्र एक घना जंगल था जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे वहीं पर कौवा कछुआ हिरण और चूहा ये चार मित्र भी रहते थे सब मिलजुल कर रहते थे एक दूसरे की बहुत मदद करते थे शाम को सब एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे इखटे होते थे जब चारों मित्र इखटे होते तो बहुत खुश होते और मिल जुलकर गाते थे जंगल हमें है से प्यारा जंगल हमें है से प्यारा हम सब मिल करे हम सब मिल करे जो मिलेपा है बाट के खाते जो मिलेपा है बाटु के खाते हम सब मिल रहते हम सब मिल रहते एक दिन... शाम को कछुआ चूहा और कौवा जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए बहुत देर हो गई थी लेकिन हिरण नहीं आया था तीनों बहुत परेशान हुए तीनों आपस में बात करने लगे ये तो नी देर हो गई अभी तक हिरन नहीं आया हा हा कौवे भाई देखो तो सूरज डूबने वाला है और अभी तक हिरन आया ही नहीं ओ चूहे भाई मुझे तो हिरन की चिंता हो रही है उसे कभी इतनी देर नहीं होती है बड़ी चिंता हो रही है कछुए करो मैं अभी हिरन को ढूंढकर लाता कौवा उड़कर दूर चला गया तभी कौवे ने देखा दूसरी तरफ एक खेत में जाल लगा है उस जाल में हिरण फंसा हुआ है कौवा उड़ता हुआ उसके पास गया और बोला र भा तुम इस जाल में कैसे फस गए कए भाई इस खेत में अच्छी फसल देखकर मुझे लाला जा गया जैसे ही मैं इसे खाने आया तो इस जाल में फस गया अभी खेत का मालिक किसाथ आकर मुझे पकड़ लेगा अरे अरे मित्र तुम चिंता नहीं करो मैं अभी चुहे को लेकर आता हूँ वो आकर जान काट देगा तुम मुक्त हो जाओगे सच? हाँ हाँ तो मित्र उसे जल्दी से बुला लाओ किसान? कभी भी आ सकता है बस मैं अभी गया और चूहे को बुलाकर लाया कौवे ने वापस आकर चूहे और कछुए को सारी बात बताई और जल्दी से हिरण के पास चलने के लिए कहा jo ho he pa. A més, ja el dice va pos que irencor Ja el sent mica la jaie. No toc que són ògar ho sappaè legalgar. Ja que ho ve pa. Ja'dic no.'ixi creix el cap एक से दो भले पता नहीं कब मेरी जरूरत पड़ जाए अच्छा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा लेकिन चूहे भाई तुम जल्दी करो कहीं हमें वहां पहुंचने में देर न हो जाए हां हां कौवे भाई चलो तीनों मित्र हिरण के पास चल दिए कौवा उड रहा था और चूहा तेजी से दौड़ता जा रहा था लेकिन कछुआ वो तो धीरे-धीरे चल रहा था खेत में पहुंचकर चूहे ने जल्दी से हिरण का जाल काट दिया तीनों मित्र बहुत खुश हुए तभी किसान आ गया उसे देख हिरण भाग गया कौवा उड़कर दूर चला गया और चूहा वहीं खेत में छुप गया हिरण को ना देख किसान को बहुत गुस्सा आया तभी जानते हो क्या हुआ अब तक कछुआ वहां पहुंच गया था किसान ने उसी को पकड़ लिया और थैले में बंद करके चल दिया चूहा यह सब देख रहा था वो भागा भागा कौवे के पास पहुंचा और बोला कौवे भाई कौवे भाई वो कछुआ कछुए को क्या हुआ कछुए को उसे वो किसान पकड़ नहीं चूहे भाई चलो हिरन के पास चलते हैं हिरण के पास पहुंची कौवे ने हिरण से कहा हिरण भाई हिरण भाई अरे घबराए हुए क्यों हो क्या बात है किसान कछुए भाई को पकड़ कर ले जा रहा है अच्छा तब तो हमें जल्दी से कछुए को मुक्त कराना चाहिए लेकिन हम किसान से कछुए को कैसे छुड़ा सकते हैं किसान ने तो कछुए को थैले में बंद कर रखा है। हम्म। अ ठहरो। मुझे कुछ सोचने दो। आहा। अ अ आहा। यह ठीक है। मैंने एक उपाय सोच लिया है। वो क्या? मैं रास्ते में लेट जाऊंगा और सांस बंद कर लूंगा। ऐसे किसान मुझे मरा हुआ समझकर थैले को जमीन पर रखकर मुझे उठाने के लिए दौड़ेगा और कछुआ थैले से निकलकर खेत में छिप जाएगा है ना हां और कौवे भाई हे? जब किसान मुझे पकड़ने के लिए आने लगे तभी तुम मुझे आवाज देकर सावधान कर देना मैं उठकर दूर भाग जाऊंगा और इस तरह कछुआ भी मुक्त, मुक्त हो जाएगा, जाएगा। हा हा हिरण भाई यह उपाय बिल्कुल ठीक है अब जल्दी करो हिरण भाई किसान आने ही वाला है कहीं वो सुन न हो कि किसान तुम्हें देख ले आ, हा हा भाई आ, मैं हां मैं यहीं रास्ते में लेड जाता हूँ और हाँ हाँ ठीक है अरे अरे अरे चुप चुप देखो किसान आ रहा है हिरन भाई उसने ठेले को नीचे रख दिया आ, अब वो भाग कर यहीं आ रहा है जो है भाई तुम कछुए के साथ के तू मैं छिप जाओ अच्छा मैं तो चाहता हूं और तुम भी उड़ जाओ हां हिरण भाई तुम भी भागो अच्छा कहो भाई मैं यह चलो तो दोस्तों जैसे ही थैले को जमीन पर रखकर किसान हिरण को उठाने दौड़ा कछुआ थैले से निकल कर खेत में जाकर छुप गया हिरन भी किसान के हाथ नहीं आया इस तरह चारों मित्रों ने मिलकर एक दूसरे की जान बचाई अब चारों खुशी खुशी जामुन के पेड़ के पास चले गए और खुश होकर गाने लगे जंगल हमें है सबसे प्यारा जंगल हमें है सबसे प्यारा हम सब मिलकर रहते हम सब मिलकर रहते जो मिलता है बात के साथ जो मिलता है बात के साथ हम सब मिलकर रहते हम सब मिल कर रहते जंगल अभी है दादी प्यारा हम सब मिल कर रहते चार मित्र अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख शशिभूषण शलभ संगीत काजल घोष ध्वनिंकन मैत्री द्विवेदी निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम